पीवते बिना क्यों रो जी तलफे मोरा पीवदे खे बिना क्यों हो जीतल मेरा सब सुख आनंद पाई सब सुख नंद पाई मुख देखो तेरा सब सुख नंद पाई मुख देखो तेरा पीव भी न कैसा जीवना मोही चैन नए पीब बीना कैसा जीवना मोही चैन आवे निरधन ज्यों धन पाईए निरधन ज्योधन पाइ जब दरस दिखाबे <coughs> निरधन ज्यो पाई जब दर्श दिखावे तुम बिना क्यों धीरज ज धरो जो लो तो ही न पाऊ हरे तुम बिना क्यों धीरज धरो जौल तू तो ही न पाओ सनमुख हो सुख दीजिए बलिहारी जाऊँ सनमुख हो सुख दीजिए बलिहारी जाऊँ विहियों न सही सको काइर घट विरह चा विरहोग नही सको काइट का चा पावन पर सन पाई सुनि साहिव साचा पावन परसन पाई सुनि साहिव साचा सुनिए मेरी बिनती अवदर दीजे सुनिए मेरी बिनती अब दर दीजे दादू देख न पावी कैसे कुछ कीजे दादू देख न पावही कैसो कुछ कीज बिल्कुल सही है जैसे किसी विरहड़ी का पति प्रदेश चला जाता है वह विरह में रहती है तो रात दिन उसी की चिंतन करती है लेकिन बेसब्री इस बात की रखती है कि कब वो आ जाए और उनका मुख मैं देख लूँ और मुख देखते ही वो से खुशी का ठिकाना नहीं रहता खुश हो जाता आनंदित हो जाता, उसी प्रकार से जी रूपी स्त्री का यहाँ तो पता भी नहीं है संसार को कि हमारा पति हमसे बहुत दूर है, वो तो काम करो तो लोग मोह को ही अपना पति मान रखा लेकिन परमात्मा इससे दूर और जीवात्मा को जब ये पता लग जाए कि हमारा पति दूर हो जागना हो जाए तब वो उसके बारे में सोचेगी इसलिए कहता है दादू जी का कहना है उस सदगुरु को पि और अपने को विहणी मानते हैं तब कहते हैं कि प्यु देखो बिन क्यों रहूं जिए तल्फे मेरा कि उस सदगुरु उस परमात्मा को देखे बिना मैं कैसे रहूँ मेरा तो प्राण अब तब कर रहा है मेरा प्राण जो है अब तब कर रहा है मेरा जी तड़प रहा है तड़प रहा है आगे कहते हैं कि सब सुख आनंद पाइए मुख देखो तेरा और सभी तपन बुझ जाएगी सभी सुख की अनुभूत हो जाएगी उस समय जब मैं आपका मुख देख लूँगा अर्थात आपका साक्षात्कार हो जाएगा और है भी तड़प तब तक है और चाहिए भी अच्छे जिज्ञासु के लिए जब तक कि वह अपने निस्वरूप का बोझ नहीं कर लेता है निस्वरूप को जान लेने पर ही हमें शांति मिल जाती जो तड़प है जो बेचैनी है वो मिल जाती ए तड़प और बेचैनी भी आवश्यक है क्योंकि तड़प और बेचैनी हमें उस सदगुरु व परमात्मा से मिलाने का कारण बनती है परंतु में हमें मिलाती हूँ पीओ बिन कैसा जीवना मोहे चलना उस प्रीतम के बिना एक विणी के लिए एक विवाहिता के लिए अब सतु के बिना जीना क्या जीना है बेकारी उसी तरह कहते हैं एक सच्चे जिज्ञासु के लिए दर्शन के बिना जीना क्या जीना अपने निज स्वरूप को जाने बिना क्या जीना तो पिओ बिन कैसा जीवना मोहे चैन आओ क्योंकि उसके बिना तो मुझे चैन ही नहीं मिलता चयन ही नहीं आता है और निर्धन जब धन पाइए सब दर्श दिखाओ ये तो उस प्रकार से है जैसे निर्धन को व्यक्ति को कोई हंडा मिल जाए तो बहुत खुश होता है निर्धन व्यक्ति को कोई हंडा मिल जाए अच्छी रकम मिल जाए तो खुश होता है और सबको दिखाता भी भाई हम तो बाग और आनंद भी रहता है सब तरफ सुख चेंज खाया जाता है तो अपने स्वरूप पे जाने के बिना हम क्या है एक निर्धन स्वरूप एक गरीब है। निर्धन है चाहे संसार में हम कितना हूँ अमीर ही क्यों नहीं लेकिन फिर भी निर्धन है धनी तो तब हो पाएंगे जब हम अपने स्वरूप को पहचान जाए अर्थात प्रीतम से साक्षात्कार हो जाएंगे जब साक्षात्कार हो गया तो कोई धन ही हो गई अब चारों ओर ही खुशहाली खुशहाली कोई दिक्कत नहीं है। जो है सब ठीक तुम बिन क्यों धीरे धरो जलो तो न पाओ अंत में कहते हैं कि तुम्हारे बिना सदगुरु के बिना प्रीतम के बिना अब क्या धीरज धरना है कैसे धीरज धरूँ धीरज तो हो ही नहीं सकता जन तो न पाऊँ जब तक मैं तुम्हें नहीं पाऊँगी तब तक कोई धीरज नहीं सन्मुख हो सुख दीदी बलिहारी जाओ इसलिए वो निवेदन करते हैं कि आपकी बलिहारी है आपकी कृपा होगी कि आप सन्मुख आके और अपना दर्शन दे आपकी कृपा हो कि आप सन्नू खाकर अपना दर्शन दीजिए इसमें आपकी हो होरह वियोग न सह सको कायर घट कच्चा कह इस विरह की इस वियोग की दुख को अब नहीं सहा जा सकता अब मैं नहीं सह सकता क्योंकि ये घड़ा भी कच्चा है ये शरीर कच्चा है कब नष्ट हो जाएगा कोई ठीक नहीं इसलिए शरीर रहते यदि आप दर्शन दे देते हैं तो अच्छी बात क्योंकि तो विरहयोग शेषकों कायर घट काचा पावन प्रसन्न पाइए सुन साहिब साचा और उस साहिब वो सच्चा अर्थात आत्मा परमात्मा सदगुरु का दर्शन मिल जाए वो पावन प्रसन्न होगा स्पर्श परम पवित्र होगा पावन प्रसन्न एकदम पवित्र स्पर्श होगा जो परमानंत से भरा हुआ होगा सुनिए मेरी विनती अब दर्शन दीजिए, इसलिए सतगुरु से निवेदन है कि नहीं अब मेरी विनती सुन लीजिए और शीघ्र ही दर्शन दीजिए दे दे। दादू देख पाए कैसे कुछ कीजिए और जिसे दादू अर्थात ये भक्त आपको देख पाए वैसा कुछ कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूँ